शिवानंद स्मृति संग्रह श्री महापुरुष महाराज की स्मृति कथा स्वामी तपस्यानंद मेरी दीक्षा के दिन परम पूज्यपात श्री महापुरुष महाराज के शुभ जन्मतिथि होने से वह मद्रास मठ में एक उत्सव का दिन था श्री श्री ठाकुर की विशेष पूजा के अनुष्ठान के अतिरिक्त अनेक शिष्य और भक्त महापुरुष जी को प्रणाम ठाकुर मंदिर में पूजा अर्चन का दर्शन और प्रसाद ग्रहण करने के लिए एकत्रित हुए थे उस समय मैं नित्य सायं प्रातः महापुरुष को प्रणाम करने के लिए जाता था उनकी शारीरिक शक्ति कुछ क्षीण हो जाने पर भी उनका स्वास्थ्य अच्छा ही था उस समय भी उनका चेहरा उज्ज्वल शांत और आनंदपूर्ण था उनका व्यवहार सदा ही निष्कपट उदार और आकर्षक था उस विराट महा महिमान्वित व्यक्तित्व के सामने पूर्ण शांति और आनंद का अनुभव होता था उस समय महापुरुष जी के श्रीमुख से कुछ शब्द सुनने का मुझे परम सौभाग्य प्राप्त हुआ था वे बातें मेरे हृदय में आज भी अंकित है एक दिन मैसूर महाराज के एक प्रतिनिधि महापुरुष जी को मद्रास स्थित मैसूर ताजमहल में जाने के लिए निमंत्रित देने आया निमंत्रण देने आया संध्या की आरती समाप्त तो हो चुकी थी मद्रास मठ के सामने वाले बड़े हाल में सब लोग बैठे थे मैं पास खड़ा था महापुर जी के मैसूर प्रतिनिधि से कहा कोई मनुष्य बहुत धनी हो सकता है या अधिक वेतन भी पा सकता है किंतु परिणाम में इसकी उपयोगिता क्या है मृत्यु आकर सब कुछ ग्रास कर लेती है यह शरीर रोग मंदिर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है राज प्रतिनिधि ने पूछा रामकृष्ण मठ और मिशन जैसे विशाल प्रतिष्ठान के अध्यक्ष या प्रधान होकर भी आप जो इसके परिचालन के लिए कर्म करते हैं उस पर क्या आसक्ति नहीं होती श्री महापुरुष महाराज मौन हो गए और कुछ समय तक अंतर्मुख रहकर उन्होंने उत्तर दिया नहीं एक दूसरे दिन तीसरे पर चार बजे के लगभग महापुरुष जी को प्रणाम करके पास खड़ा था इतने में किसी स्थान से एक शिक्षिता वैस्क तमिल महिला ने आकर महाराज को प्रणाम किया पश्चिम परिचय प्राप्त करने के उपरांत महापुरुष जी ने उस भक्त महिला से पूछा कि उनकी कोई संतति है या नहीं प्रश्न सुनते ही महिला विकल हो गई चेहरे पर शोक की छाया आ गई जिन साधु ने भक्त महिला का परिचय दिया था उनसे सब कुछ सुनकर महापुरुष जी असली घटना जान गए महिला बाल विधवा थी और संततिहीन थी इस अवसर पर महाराज ने उसे उपदेश दिया माता बाल विधवा हुई हो और तुम्हें कोई संतति नहीं है इससे अपने को दुखी मत समझो तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन के लिए भगवान का यह एक महान आशीर्वाद ही है एक बार सोचो तो यदि तुम्हारे ऊपर एक बड़ी गृहस्थी का भार रहता तो तुम्हारी अवस्था कैसी होती अब तुम मुक्त हो बिना बाधा के आध्यात्मिक मार्ग पर चल सकती हो संसार की दृष्टि से जिसे हम दुर्भाग्य समझते हैं वही हमारे आध्यात्मिक मार्ग में सौभाग्य ला देता है महापुरुष जी के अमृतमय वाणी सुनकर भक्त महिला का चेहरा उज्ज्वल होटा संभवतः उन्होंने सोचा कि भगवान भक्त के जीवन को विविध उपायों से गठित करते हैं वे उपाय पहले अप्रिय लगते हैं और कल्याणकारी प्रतीत होते हैं अकल्याणकारी प्रतीत होते हैं किंतु परिणाम में वे ही जीवन को सार्थक कर देते हैं एक दिन साधन भजन विशेषकर ध्यान के संबंध में श्री श्री महापुरुष जी का उपदेश सुनने का मैंने एक समय निश्चित कर लिया धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए मेरे मन में बहुत आग्रह था और मैं पढ़ भी रहा था किंतु कुछ विषयों की व्याख्या जानने के लिए मुझे प्रयोजन बोध हो रहा था गुरुदेव ने मुझे जो मंत्र दिया था उसका अर्थ क्या है मैंने जानना चाहा उन्होंने कृपा करके संक्षेप में मंत्रार्थ बता दिया उसके अनंतर मैंने ध्यान का मनस्तात्विक तात्पर्य जानना चाहा उत्तर में कुछ बातें कहकर उन्होंने संक्षेप में अपना मंतव्य प्रकट किया साधन भजन करते हुए तुम स्वयं ही उन विषयों में क्रमशः प्रकाश पा जाओगे और भीतर से ही समाधान मिल जाएगा इतने वर्षों में उन विचार विषयों का कहाँ तक प्रकाश मैं पा सका हूँ और क्या सीखा है मैं नहीं जानता किंतु मन में एक क्रमोन्नतिशील शक्ति है एक समय जो विषय बहुत ही गंभीर प्रतीत होते हैं समय के परिपाक से वे वैसे नहीं रहते अंतरात्मा के मार्गदर्शन पर विश्वास रहने से चिराचरित बाह्य अनुष्ठान और विधिविधिबद्ध स्वीकृति की अपेक्षा वह अधिक उच्च भावद्योतक तथा आलोक संपादकारी होता है महान आचार्य गणभाषण की अपेक्षा संकेत के माध्यम से अधिक शिक्षा दिया करते हैं वे मन की ग्रहण शक्ति की अपेक्षा प्रतिक्रियाशील भूमिका के ऊपर ही अधिक निर्भर रहते हैं उपनिषद के महान ऋषि ऐसे ही थे जब इंद्र और विरोचन आत्म आत्मतत्व के संबंध में जानने के लिए प्रजापति के पास उपस्थित हुए तो उन्होंने केवल अस्पष्ट और, और परोक्ष भाव से ही उन्हें उपदेश दिया था जिसके उनके मन में उसकी प्रतिक्रिया हो और मन अपने आप क्रमशः उन्नति के मार्ग में अग्रसर हो सके फिर कुछ वर्षों के अनंतर उन्होंने जिज्ञासु अधिकारियों को यथार्थ उपदेश दिया था ठीक इसी ढंग से बलाकी ने सत्यवान जाबाल को ब्रह्म के विषय में उपदेश दिया था आचार्य के जो गवें थीं उनकी देख करने के लिए ही उन्होंने शिष्य को आदेश दिया था शिष्य की श्रद्धा ने बाकी काम संपूर्ण कर लिया महान आचार्य लोग संकेत के माध्यम से ही शिक्षा दिया करते हैं भाषण के माध्यम से नहीं श्री महापुरुष महाराज भी एक महान आचार्य थे महापुरुष जी 1926 सौ में अंतिम बार मद्रास आए थे उसके बाद वे और भी सात आठ वर्ष तक इस लोक में थे फलता बाद में जब मैं बेलूर मठ में जाकर महापुरुष जी के चरणों में पहुंचा तब मुझे ब्रह्मचर्य और सन्यास दीक्षा मिली थी ब्रह्मचर्य दीक्षा के समय मैं कुछ तीर्थ यात्रियों के साथ लेकर वहां पहुंचा। उनमें मेरी माता जी भी थी ब्रह्मचर्य दीक्षा के समय महासात थी इसे मैं एक शुभ लक्षण समझता हूं क्योंकि वही सबसे पहले शिक्षादात्री रूप से बचपन में मेरा धर्म जीवन गठन तथा परिचालन करती थी तथा आगे चलकर रामकृष्ण विवेकानंद के आदर्श के साथ उन्होंने ही मुझे परिचित कराया था स्वामी सिद्धेश्वरानंद जी से सुना था कि जब मेरी माता ने स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज से मंत्र दीक्षा ली थी तब उन्होंने अपने गुरुदेव से प्रार्थना की थी कि मेरा एक पुत्र सन्यासी बने श्री महापुरुष महाराज मेरी माता को अच्छी तरह जानते थे क्योंकि मद्रास मठ में दो बार उन्होंने महापुरुष जी के वर्णन किए थे और बाद में तीसरी बार मेरी ब्रह्मचर्य दीक्षा के समय, समय बेलूर मठ में मैंने महापुरुष जी को मेरी माता के प्रति बहुत ही स्नेह का बर्ताव करते देखा है ब्रह्मचर्य दीक्षा के समय जब मैं महापुरुष जी के श्री चरणों में उपस्थित हुआ था उस समय भी वे स्वस्थ थे और अपने कमरे के नीचे उतर अच्छी तरह चलते फिरते थे ब्रह्मचर्य और संन्यास की दीक्षा के अनुष्ठान में हवन के समय वे भी उपस्थित थे किंतु १९३० सौ ईस्वी में मेरी सन्यास दीक्षा के समय उनका स्वास्थ्य एकदम टूट गया था कुछ वर्षों से उन्हें थोड़ा धमा रोग हो गया था किंतु अबकी बार रोग की कुछ अधिक वृद्धि दिखाई पड़ी और उसके साथ रक्त का चाप भी मिल जाने से वे एकदम रुग्ण हो गए उस पर भी मठ की प्रचलित रीति के अनुसार सन्यासी गणपति दिन प्रातःकाल मठाधीश को प्रणाम करने के लिए उनके कमरे में जाते ही थे श्री महापुरुष महाराज तथा अन्य साधारण रोगियों में एक उल्लेखनीय भेद दिखाई पड़ता था उनके रोगसैया के चारों ओर कोई विषादमय वातावरण अथवा निरानंद का भाव नहीं था दमा रोग के आक्रमण या रक्त के चाप से रात में नींद न आने पर भी उनके चेहरे पर सदैव ही उज्ज्वल एवं आनंदमय भाव झलकता रहता था कोई भी शारीरिक रोग उनके चेहरे को मलिन या विषन्न नहीं कर सकता था सुना है कि अत्यंत अस्वस्थता के समय यहाँ तक कि शरीर त्याग के पूर्व तक वे आनंदपूर्ण भाव में ही रहे थे प्रायः देखा जाता है कि रुग्ण व्यक्ति में प्रबल बुद्धि रहती है रोग की चिंता के अतिरिक्त वह और कुछ सोच ही नहीं सकता कोई उसके पास जाए जो तो अपने रोग के बारे में ही बातें करता है संभवतः दूसरों से अपने कष्ट का वर्णन करना ही दुख निराकरण का एक कौशल है किंतु श्री महापुरुष जी का बर्ताव संपूर्ण स्वतंत्र था प्रातःकाल जो लोग उनके दर्शन के लिए जाते थे वे उन्हें सदा प्रफुल्ल ही देखते थे पूछने पर भी अपने कष्ट की बात वे किसी से नहीं कहते थे दूसरी ओर वे स्वयं दर्शनार्थियों की खोज खबर लेते थे खासकर जो लोग दक्षिण भारत से उनका दर्शन करने आते थे वे अपना रुचकर खाद्य और पेय पाए इसके प्रति वे सदा ख्याल रखते थे और भोजन के समय उन लोगों को रसम या कलम्बू मिला है या नहीं वे अच्छी तरह तैयार हुए हैं या नहीं उस विषय में भी वे पूछताछ करते रहते थे मुझे विश्वास है कि महापुरुष के समय से ही उनके निर्देश से दक्षिण भारत के थोड़े से साधुओं की सुविधा के लिए बेल मठ में दोपहर के भोजन के साथ कलंबू का प्रबंध हुआ है इस विषय में उनका आंतरिक आग्रह बहुत ही हृदय तथा माता के समान था शारीरिक व्याधि के आक्रमण के समय आध्यात्मिक अनुभूति संपन्न महापुरुष तथा सांसारिक मनुष्यों के बीच भेद विशेष रूप से ठीक ठीक समझ में आता है जब कोई मनुष्य स्वस्थ रहता है तो दूसरों से आत्मा की अलिप्तता निर्लिप्तता शरीर का अनित्यता और सुक्षता के संबंध में ऊँचे स्वर से व्याख्यान देता रहता है वाक्पटु कोई भी मनुष्य ऐसा कर सकता है किंतु रोग या विपत्ति में फंसने पर केवल यथार्थ ज्ञानी ही धीरे तथा प्रशांत चित्त से लोग व्यवहार कर सकते हैं श्री रामकृष्ण के जीवन में ऐसा भाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता था देहावसान के समय यातनादायक तथा दीर्घ स्थायी रोग उनके मन को विचलित नहीं, नहीं कर सकता था उस संकट काल में ही उनकी आध्यात्मिक शक्ति का विशेष विकास हुआ था उस समय जो भक्त उनके पास गए थे उनके भीतर भी उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति की सहायता से आध्यात्मिक प्रेरणा और अनुभूति का संचार कर दिया था उनके भीतर से जो आध्यात्मिक आनंद चारों ओर फैल रहा था वह उनकी रोग संयाप अवस्था में भी मुमुक्षु साधकों का प्रधान आश्रय एवं अवलंबन के रूप में परिणित हुआ था प्रभु श्री रामकृष्ण देव के व्यवहार के द्वारा यही प्रतीत हुआ कि ज्ञानी के लिए आत्मा ही सार वस्तु है शरीर इंद्री आदि असार और छाया मात्र है रोग से यह अवस्था में श्री महाप्रभु महाराज साधु भक्तों को अपने महान गुरु श्री रामकृष्ण देव की बात ही स्मरण करा दिया करते थे वे सदा ही गंभीर भक्ति तथा उत्साह के साथ गुरु श्री रामकृष्ण देव के नाम का उच्चारण करते थे देहातीत उच्चतर सत्य में यदि उनके मन का एकांत अनुराग और तल्लीन भाव न रहता तो क्या वे? दारुण दमा रोग के आक्रमण तथा रक्तचाप से कुछ भी विचलित न होकर चेहरे पर उज्ज्वलता का भाव लिए प्रफुल्लित रह सकते उस वर्ष सद्धे मित्र स्वामी त्यागी त्यागी त्यागीशानंद कृष्ण बेहनन स्वामी ने नेश्रेशानंद नम्बिया तथा और भी कुछ लोगों के साथ मैंने संन्यास दीक्षा ग्रहण की थी उसके पूर्व दिन हम लोगों ने अपने पुरखों इस श्राद्ध क्रिया संपन्न की थी इस अनुष्ठान के द्वारा प्रमाणित होता है कि सन्यासी लोग शारीरिक भाव से मृत हैं इस कारण वे अपना श्राद्ध भी कर डालते हैं दूसरे दिन श्री राम देव की जन्मतिथि पूजा के उपलक्ष में पूजा अर्चना उत्सव आदि नियमानुसार संपन्न हुए किंतु हम सब लोगों को दिन रात उपवासी रहना पड़ा अवश्य हम लोगों में जिनका शरीर दुर्बल था वे सरी का शरबत पीने की अनुमति पा चुके थे रात भर काली पूजा हुई भोर चार बजे के समय सन्यास का पूर्ववर्ती वैदिक अनुष्ठान विरजा होम आरंभ हुआ स्वामी ओंकार जी विरजा होम का अनुष्ठान तथा सन्यास के आदर्श और अर्थसूचक मंत्रादि की आवृत्ति कर रहे थे हम लोग भी उन्हीं के साथ मंत्र पढ़कर होमाग्दी में आहुति देते थे श्री श्री महापुरुष अस्वस्थ होने के कारण स्वयं ठाकुर मंदिर में उपस्थित नहीं हो सके हम लोग सन्यास दीक्षा प्रार्थी बारह व्यक्ति भोर में साढ़े पाँच बजे उनके कमरे में अंतिमांश के अनुष्ठान सन्यास व्रत ग्रहण और सन्यास के चिन्ह धारण के लिए पहुँचे स्वामी ओंकारानंद जी के द्वारा उच्चारित प्रेस को आवृत्ति करके हम लोगों ने श्री रामकृष्ण महाराज के चरण कमलोक श्री महापुरुष महाराज के चंद्र कमलों के पास साष्टांग प्रणाम किया महापुरुष जी ने हाथ उठाकर हमारी प्रार्थना पूर्ण करते हुए आशीर्वाद दिया हम लोगों ने सफेद वस्त्र तथा गृहस्थोपयोगी अन्य चिन्ह छोड़ दिए इससे अतीत जीवन की मृत्यु और नए आध्यात्मिक जीवन का पुनर्जन्म स्वीकृत हुआ आचार्य गुरुदेव से हम लोगों को नए नाम और संन्यास के दो चिन्ह गेरुआ वस्त्र और दंड मिले दोनों चिन्ह ज्ञान के प्रतीक हैं गर्वा वस्त्र अग्नि के समान ज्योतिर्मय तथा पावनी शक्ति संपन्न है और दंड यह लौकिक भोग सुख के विरुद्ध रक्षा कवच स्वरूप है तथा वह ब्रह्म मार्ग में विचरण के लिए प्रधान प्रधान अवलंबन है उस समय में लगभग एक मास तक बेलोर मठ में था दक्षिण भारत लौट जाने के दिन श्री श्री महापुरुष जी से विदा लेने गया गुरुदेव अपने कमरे में लेटे हुए थे दमा का कष्ट था किंतु उनका मुखमंडल शांत और आनंदपूर्ण था जैसा कि मैंने उन्हें प्रथम दर्शन के दिन देखा था साष्टांग प्रणाम करके जब मैं उठा तो उन्होंने आंखें मूझ कर ही आशीर्वाद के ढंग से कहा माँ भैसी कोई डर नहीं है मैं हर समय ही तुम्हारे साथ हूँ गुरुदेव की वह वा वाणी मेरे जीवन में अनुमणीय अवलंबन के रूप में काम कर रही है स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था श्री रामकृष्ण की तुलना यदि वृक्ष के साथ की जाए तो उनके शिष्यों को उस वृक्ष की शाखा कहा जा सकता है श्री रामकृष्ण के शिष्यों के भीतर से ही हम परिवर्ती वंशधर आध्यात्मिक महत्व दिव्य ज्ञान प्रेम अनाशक्ति सर्वानुकंपा और परम सहिष्णुता कि प्रतीक प्रभु श्री कृष्ण देव को देखते हैं समय बीतने पर हम समझ सके हैं कि श्री कृष्ण देव के अन्यतम प्रिय संतान तथा पार्षद श्री श्री महापुरुष महाराज इस आध्यात्मिक आदर्श और परंपरा के प्रधान पताका बाहियों में एक थे और संभवतः श्री राम देव के महान त्यागी शिष्यों में श्री श्री महापुरुष जी को ही सबसे अधिक संख्यक संन्यासी और गृह भक्तों के हृदय में आध्यात्मिक आलोक प्रज्जवलित करने के सुमहत् कार्य में व्रति होने का अवसर मिला था